इस वर्णक के सिद्धांत को बताते हुए ये कहा कि श्रुतिया ब्रह्म का कार्य अन्य रूपेण स्वतंत्र सिद्ध वस्तु के रूप में प्रतिपादन कर रही है और उपनिषद ब्रह्मवेद भवति इत्यादि श्रुति श्रुतिवाक्य ब्रह्मज्ञान मात्र से अविद्या की निवृत्ति रूप मोक्ष बता रहे हैं ब्रह्मज्ञान तथा उसका फल अविद्या अविद्यावृत्तियात्मक मोक्ष इनके बीच में कार्यात का कोई भाव इन वाक्यों से सिद्ध नहीं होता अस्तित्व सिद्ध नहीं होता इसलिए श्रुति के आधार पर जब केवल तत्वज्ञान से ही मोक्ष निश्चित हो रहा है तो वृत्तिकार का जो कहना है कि मोक्ष उपासना से होता है उपनिषदों से ज्ञात ब्रह्म का मय के रूप में चिंतन करने पर मोक्ष होता है उपनिषदों से तो उपास्य के रूप में ब्रह्म का बोध होता है और फिर उपासना विषयत्व रूपेण ज्ञात ब्रह्म का मय के रूप में अह्रह चिंतन करने से मुक्ति मिलती है मोक्ष होता है ये जो इस वर्ण का पूर्वपक्ष है वृत्तिकार उनका मत श्रुति विरुद्ध है ब्रह्मवेद ब्रह्म इत्यादि श्रुतियां ब्रह्मज्ञान मात्र से ही ब्रह्मज्ञान समकाल में अविद्या की निवृत्ति रूप मोक्ष का ज्ञापन करके कह रही है कि अनुष्ठे साधन सापेक्ष मोक्ष नहीं है उपासना का कार्य मोक्षनी नहीं है ऐसा श्रुति से प्रतिपादित करके जो गौतम न्याय दर्शन के प्रणेता हैं उनकी भी सम्मति इस अंश में बताई जा रही है कि मोक्ष का साधन तत्व मात्र है तत्वज्ञान मात्र से ही मोक्ष होता है ये वेदांती कह रहे हैं श्रुति उसमें प्रमाण के रूप में बताई है और तत्व से अलग अनुष्ठे साधन सापेक्ष मोक्ष मान्य पर श्रुति विरोध बता तो श्रुति सम्मति और आचार्य आंतर दर्शन आंतर के प्रवर्तक आचार्य की भी इसमें सम्मति है ये बताने जा रहे हैं भगवान भाष्यकार न्याय दर्शन के प्रणेता आचार्य गौतम भी तत्वज्ञान मात्र को मोक्ष का साधन कह रहे हैं इस अभिप्राय से उनकी सम्मति बताई जा रही है तथाच आचार्य प्रणीतम इत्यादि वाक्य से इसका अवतरण है टीका में तत्र अक्षपाद गौतम मुनि आह तथाच इति तत्र त्रे तत्व मात्र ही मोक्ष का साधन है साधनांतर सापेक्ष मोक्ष नहीं है इस सिद्धांत में अक्षपाद ये गौतम का विशेषण है तो अक्षपाद गौतम जी के सम्मति को बताया जा रहा है अक्षपात का तो अर्थ होता है कि पैर ही जिनके नेत्र के काम करते हैं उन्हें अक्षपात कहते हैं। ये नहीं कि नेत्र इंद्रिय का गोलक नेत्र में क्या नाम पाद में हो नेत्र इंद्रिय का गोलक तो यही रहेगा उनका भी यही था लेकिन वे इतने अधिक चिंतक थे जब कहीं चलते थे जाते थे तो तत्वबोध में तत्व चिंतन में ज्यादा उनका मन लगा रहता था चलते समय भी और फिर आंख में यदि मन ना हो तत्व चिंतन में लगा हुआ हो तो ये आंख तो ठीक से दिखाएगी नहीं ना लेकिन ज्यादा कहीं आना जाना भी उनका नहीं होता था एक प्रकार से आश्रम अपना जो गुरुकुल है वहां और वहां से जो जिस नदी के किनारे रहते थे वहां नदी में स्नान आदि के लिए कहीं भ्रमण आदि के लिए तो पैरों में इतना अभ्यास हुआ था कि कहा गड्ढा है कहाँ टेढ़ा रास्ता है कहाँ पर ऊंचा है तो उस दृष्टि से उन्हें कहा जाता था अक्षपाद कि वो आंख का काम भी पैरों से लेते थे हाँ। तो अक्षपाद गौतम मुनि की सम्मति तत्व ज्ञान ही मोक्ष का साधन है इस सिद्धांत में बताई जा रही है तथा चाचार्य प्रणीतम न्यायोप्रीत सू, सूत्र दुख जन्म प्रवृत्ति दोष तदनंतर मिथ्याज्ञा इति तदनतरअपायादवर्ग ये सूत्र बता रहा है तो ये कहते हैं दुख जन्म इसमें तो दुख जन्म में पहले एक समास हुआ दुखंच जन्मच दुख जन्म, जन्म। तेव समय तो दुख जन्म ये होगा और फिर दुख जन्म इसका प्रवृत्ति दोष और मिथ्या ज्ञान इनका हुआ दो समास इतर, इतर दो समास या सब का पहले दुख और जन्म का भी दोन दो समास मत करिए सब का एक साथ दोनों दो समास करिए दुखं चन्म च प्रवृतिश्च दो मिथ्या ज्ञान इति दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानी तेषा ये षष्टंत पद है और ये ष्टी है निर्धारण अर्थ में जैसे गीता के दसवें अध्याय में निर्धारण अर्थ में ष्टी है उसका अर्थ होता है इनमें से नदियों में से मैं गंगा हूं पर्वतों में मैं हिमालय हूं ऐसे वहां स्थावराणाम हिमालय तो स्थावराणाम षष्टी है ना ष्टी का सहसा अर्थ होता है काकी के लेकिन यहाँ स्थावरों में यानि पर्वतों में मैं हिमालय पर्वत हूं विभूत योग में भगवान कह रहा है ऐसे यहाँ पर भी दुख जन्म प्रवृति दोष मिथ्या ज्ञान इनमें से यह अर्थ निकलेगा जैसे पर्वतों में से मैं हिमालय पर्वत हूं ऐसे जन्म दुख जन्म प्रवृति दोष मिथ्या ज्ञानों में जो उत्तरोत्तर है पाठ क्रम के अनुसार तो दुख के उत्तर में है जन्म जन्म के उत्तर में है प्रवृत्ति प्रवृत्ति के उत्तर में है दोष दोष के उत्तर में है मिथ्याज्ञान तो इन दुखादि मिथ्याज्ञान पर्यंत पदार्थों में जो उत्तरोत्तर पदार्थ हैं, उन्हें उत्तरोत्तर शब्द से लेना और उत्तर उत्तर का और अपाय शब्द का षष्टी तत्पुरुष समास हुआ का अर्थ निकलेगा अपाय शब्द का अर्थ होता है नाश तो इन दुखादिओ में से उत्तर उत्तर का नाश होने पर ये उत्तर उत्तर हैं हेतु और ये उत्तर-उत्तर रूपी हेतु का नाश होने पर उसका जो कार्य है पूर्व पूर्व उसका नाश हो जाएगा तो मिथ्या ज्ञान का आपाय हो जाएगा तो मिथ्या ज्ञान है हेतु और मिथ्या ज्ञान का कार्य है दोष तो मिथ्या ज्ञान नहीं रहेगा मिथ्या ज्ञान का नाश होगा तो दोष का नाश होगा और दोष है कारण और दोष का कार्य है प्रवृत्ति यदि राग द्वेश कामादि दोष न हो तो प्रवृत्ति नहीं होगी यद्य कुरुते जंतु कामस्य चेष्ट ये कहा जाता है प्रवर्तक निवर्तक होते हैं ये दोष दोशो। इसलिए दोषों को माना जाता है प्रवृत्ति का कारण तो मिथ्या ज्ञान के निवृत्त होने पर मिथ्या ज्ञान का नाश होने पर उसका कार्य दोष नष्ट होगा और दोष नष्ट होगा तो दोष का कार्य जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति है धर्माधर्म तो धर्माधर्म रूप प्रवृति नष्ट होगी तो यदि धर्माधर्म नहीं रहेंगे तो धर्माधर्म निमित्त जो जन्म है वो नहीं होगा तो धर्माधर्म का कार्य जन्म का नाश होगा धर्माधर्म के नाश से और जन्म नहीं होगा तो बिना जन्म के दुख नहीं होता जन्म है शरीर धारण करना और शरीरधारी जो है उसे कभी सुख दुख से मुक्ति नहीं मिलती न हवई स शरीर से सत प्रिय प्रियोरपहति अस्ती यह छांदोग्य वचन बता रहा है कि जो स शरीर है शरीरधारी है तो जन्म ही होता है शरीर धारण करना शरीरधारी बनना तो उसको प्रिय शब्दित सुख तो अप्रिय शब्दित दुख इसका अनुभव होना ही है इसलिए दुख का हेतु माना जाता है जन्म को शरीर धारण को और जन्म का नाश होगा तो फिर दुख नहीं होगा और दुख शब्द से लेना एक विंशति दुख है 21 दुख होते हैं और उन 21 दुखों की निवृत्ति ये मोक्ष माना जाता है न्याय दर्शन में मोक्ष का स्वरूप है एक विंशति दुख ध्वंस ये मोक्ष है और इस एक विंशति दुखों का ध्वंस होता है जन्म न होने से उसमें से बीस तो दुखों के साधन होने से दुख कहलाते हैं और इक्कीसवा जो दुख है वो दुख ही है वो साक्षात दुख है और बाकी बीस है दुख के साधन तो जैसे गीता के तेरहवे अध्याय में तत्व ज्ञान के साधनों को भी भगवान ने ज्ञान कहा अमानित्व अदम्भित्व से लेकर के तत्व्ञाथ दर्शनम यहाँ तक बीस साधन बताए हैं ज्ञान के लेकिन कहते ये तज ज्ञानम प्रोक्त यद अज्ञानम तद अन्यथा इससे अन्यथा था है यद वो अज्ञान है अमानित्वादि से भिन्न मानित्वादि तो, तो अज्ञान और ज्ञान है अमानित्व अदम्भित्व वो ज्ञान के साधन होने से ज्ञान है ऐसे ही दुख के साधन हैं बीस इसलिए उनको भी दुख कहा जाता है और दुख तो दुख ही है इक्कीसवा और इन बीस दुखों के साधन के साथ दुख की अत्यंतिक निवृत्ति ये मोक्ष है न्याय शास्त्र में अरे मोक्ष होता कैसे है जन्माभाव होने पर वे बीस साधन हैं दुख के एक तो ये शरीर शरीर ना हो तो दुख नहीं होगा और छे ज्ञानेंद्रिया पांच बाह्य इंद्रिय और एक अंतकरण मन ऐसे छह इंद्रिया हो गई और छ उनके विषय और इंद्रिया भी अपने अपने गोलकों में हो और विषय भी अपने अपने आश्रय में स्थित हो तो भी दुख नहीं होगा इसलिए जो इनके ज्ञान के जनक विषय इंद्रियों का संबंध है छह प्रकार का वो कहिए ऐसे अठारह और एक शरीर और एक है विश्वा कौन है सुख ये जो सुख है ना विषय सुख इसे भी दुख ही माना गया है ये भी दुख का साधन है सुख भी प्राप्त करने के लिए उसके साधन का अनुष्ठान करते समय दुख देता है दुख ही होता है ना और जब समाप्त होता है तो दुख देता है तो दुख की सुख की साधना करते समय भी दुख और दुख समाप्त होने के बाद सुख समाप्त होने के बाद भी दुख होता है इसलिए सुख को भी माना है विषय सुख को भी दुख ही हाँ, ये वेदांती कहते हैं सुखाभास लेकिन तार्किक लोग ये दुख का साधन होने से दुख ही कहते हैं तो एक विषय वैश्विक सुख और शरीर ये दो और अठारह हो गए ऐसे बीस दुख के साधन हैं और एक सीधा दुख है तो इन बीस दुख साधनों के साथ दुख का अपाय मोक्ष है इसे कहा जा रहा है तद अनंतरापायात अपर्ग इसमें तद अनंतरापायात में तत् सर्वनाम परामर्शक है जन्म का नाम प्रवृत्ति का प्रवृत्ति और तद अनंतर में अनंतर शब्द से यानी प्रवृत्ति के अनंतर यानी अव्य उत्तर काल में होने वाला जो है इनमें तो प्रवृति के अव्यवहित उत्तर काल में होने वाला है प्रवृति का कार्य जन्म इसलिए तदनंतर शब्द से लिया जाएगा जन्म को तद शब्द से प्रवृत्ति को तदनंतर शब्द से जन्म को जन्म को तद शब्द प्रवृति को बता रहा तदनंतर शब्द जन्म को बता रहा और तदनंतर अपाय तस्मात यानी जन्म का अपाय तदनंतरापाय शब्द का अर्थ निकलेगा जन्म का अपाय अपाय का अर्थ है नाश तो जन्म का नाश होने से अपवर्ग और अपवर्ग का स्वरूप है एक विंशति दुख ध्वंस ये मोक्ष है अपवर्ग है तो ये दुख ध्वंसात्मक अपवर्ग जन्म का अभाव होने पर होता है और ये भाव का संपादक है कौन ये मिथ्या ज्ञान का निवर्तक जो तत्व ज्ञान मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति किससे होगी तो मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होगी तत्व ज्ञान से इसलिए तत्वज्ञान से मिथ्या ज्ञान का जो मिथ्या ज्ञान है भ्रांति अध्यास उसका कारण अविद्या निवृत्त तो हुई अज्ञान निवृत्त तो हुआ तो अज्ञान के निवृत्त होने से मिथ्या ज्ञान निवृत्त हुआ मिथ्या ज्ञान के निवृत्त होने से दोष निवृत्त हुआ उससे प्रवृत्ति निवृत्त हुई उससे जन्म का अभाव हुआ जन्म का अभाव होने से दुख ध्वंसरूप मोक्ष सिद्ध हुआ तो मूल में है तत्वज्ञान तो तत्वज्ञान से ही मोक्ष हुआ ये मानते हैं आपके गौतम जी भी न्याय शास्त्रकार भी इस अभिप्राय से कहते इति इति सूत्रम ये आचार्य गौतम जी के द्वारा प्रणीत जो ये सूत्र है न्यायोप्रिंगित है का अर्थ है उपब्रिंगित का होता युक्त न्याय का होता युक्ति तर्क तो न्यायोप्रहितम का अर्थ निकलेगा युक्ति ुक्त युक्ति युक्त ये सूत्र है और आचार्य गौतम जी के द्वारा प्रणीत है वह भी तत्व ज्ञान को ही मोक्ष का साधन बता रहा है ये यहां पर कहा गया टीका में टीकाकार इस सूत्र का अर्थ कर रहे हैं इसे देखिए है। मिथ्या ज्ञान का अपाय होने से दोष का अपाय होता है इसे कह रहे हैं कि मिथ्या ज्ञान का स्वरूप बताया उदाहरण से कि गौरो अहम इति मिथ्या ज्ञान से अपाय सप्तमी है तो मिथ्या मिथ्या ज्ञान कौन है तो कहते गौरो अहम तो गौर तो है शरीर गौर या कृष्ण ये होगा शरीर और शरीर है पांच भौतिक और इसमें पृथ्वी कांश ज्यादा होने से तार्किक लोग कहते हैं पार्थिव शरीर ये अस्मदादियों का है पृथ्वी के लक्षण में और फिर अवांतर लक्षण करके दो भेद बताए न तर्क संग्रह में तत्र गंधवती पृथ्वी साधा नित्या नित्याश नित्या परमानुरूपा, रूपा नित्या है परमाणुरूप और अनित्या पुनः त्रिविधा अनित्या है कार्य और कार्यरूपा जो पृथ्वी है तीन प्रकार की हैं शरीर इंद्रिय विषय भेद से तो शरीर रूप पृथ्वी कौन है तो कहते हैं शरीरम अस्मदादि नाम तो शरीर रूपा पृथ्वी है ये हम लोगों के शरीर पृथ्वी प्रधान और इंद्रिय रूप पृथ्वी है घ्राण और विषय रूप पृथ्वी है ये शरीर आ, क्या नाम पत्थर आदि जो भी दिख रहा है पार्थिव अंश मृत पाषाणादि रूपा तो ये शरीर भी है नौ द्रव्यों में से पहला द्रव्य पृथ्वी रूप कार्य रूपा पृथ्वी का ही एक अंश है शरीर और वह आत्मा नहीं है कार्किों के यहां आत्मा तो है नौ द्रव्यों में से एक द्रव्य विशेष ज्ञानाधिकरण ये आत्मा का लक्षण है उनके ज्ञानाधिकरणम आत्मा और उसके दो भेद हैं जीवात्मा परमात्मा जीवा परमात्मा एक है सर्वज्ञ है और जीवात्मा अनेक हैं ये अलग बात लेकिन पृथ्वी ये आत्मा नहीं है पृथ्वी से आत्मा अलग है और शरीर तो पृथ्वी है और शरीर को जो गौर शरीर है उस गौर शरीर को मैं समझना ये भ्रांति है जैसे सुक्तिका को रजत समझना भ्रांति है सर्प को रस्सी को सर्प समझना भ्रांति है ऐसे आ, गौर आत्मा तो अरूप है ना, उसमें गौर कृष्णादि कोई रूप नहीं रहता और शरीर में गौर रूप रह रहा है आकार रह रहा है और ये जो गौर वर्ण वाला शरीर है उसे आत्मा समझना वैसा ही भ्रम है अन्यथा ख्याति हैं जैसे रस्सी को सर्प समझना सुक्तिका को रजस समझना ये इसलिए मिथ्या ज्ञान है भ्रांति है मिथ्या ज्ञान है गौरव अहम इथ्याकारक और ये जो मिथ्या ज्ञान है शरीर को मैं समझ मैं समझना रूप इसकी निवृत्ति होती है उनके अनुसार जब आ, न्याय शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो न्याय शास्त्र से सात पदार्थों का ऐसे वैशेषिकों के सात पदार्थ हैं लेकिन सम, आ, न्यायकों की भी उसमें सम्मति है और उनका अध्ययन करते हैं तो उससे सब पदार्थों का स्वरूप ठीक ठीक ज्ञात होता है तो ये मालूम होगा कि शरीर द्रव्य है लेकिन द्रव्यों में से पृथ्वी रूप द्रव्य है और आत्मा इससे अलग ज्ञानाधिकरण है और अहम का तो अर्थ है आत्मा अहम अर्थ तो मैं जो न्यायशास्त्र का अध्ययन करेगा न्याय शास्त्रानुसार आत्मा को समझेगा वो शरीर को और शरीर के धर्मों को शरीर को मैं नहीं समझेगा शरीर के धर्मों को अपने नहीं समझेगा तो गौरव अहम ये भ्रांति उसको नहीं होगी शरीर गौर है ये देखेगा जानेगा और मैं गौर शरीर को देखने वाला हूं ये समझेगा न कि मेरा दृश्य जो गौर शरीर है वही मैं हूं दृष्टा अपने आप को दृश्य रूप नहीं समझेगा तो ये जो तत्व ज्ञान है शरीर से पृथक आत्मा है करके इस ज्ञान से गौरो अहम इस मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होगी और ये मिथ्या ज्ञान नष्ट होगा तो दोषों की निवृत्ति होगी शरीर आदि में आत्मबुद्धि नहीं होगी तो शरीर आदि के अनुकूल पदार्थों के प्रति राग प्रतिकूल पदार्थों के प्रति द्वेष नहीं होगा शरीरादि को मैं समझने से ही राग द्वेशादि होते हैं और शरीरादि को मैं नहीं समझेंगे कार्यकरण संगात में आत्मबुद्धि नहीं होगी जो वास्तविक आत्मस्वरूप है उसी आत्मस्वरूप को मैं समझेगा तो रागद्वेशन का मिथ्या ज्ञान के नष्ट होने से राग द्वेशादि दोष नष्ट होंगे और राग द्वेशादि दोष नहीं रहेंगे आगे वो कह रहे हैं कि गौरव अहम इति मिथ्या ज्ञान राग अपद द्वेश मोहादि दोषा नामना स और दोषापायात धर्मा धर्म स्वरूप प्रवृत्ते तो धर्माधर्म रूप जो प्रवृत्ति है उसका कारण होता है राग द्वेश मोहादि दोष हर इन दोषों का नाश होने से दोष मूलक जो धर्माधर्म है धर्माधर्म रूपा प्रवृत्ति वो नहीं होगी उसका नाश होगा तो आगे कहते हैं कि प्रवृत्ति अपयात पुनर्देह प्राप्ति रूप जन्मापाय तो प्रवृत्ति यानी धर्माधर्म वो निवृत्त होंगे नष्ट होंगे तो पुनर्देह की प्राप्ति रूप जो जन्म है वो जन्म नहीं होगा उसका नाश होगा जन्म का निमित्त धर्माधर्म के नष्ट होने से एवं पाठक्रमेण उत्तरो हेतुनाशात नाशे सति तस्य ए नाशे सती नाशे सति ये तक उत्तरोत्तर अवतरोत्तरा पाए इतने का अर्थ कर दिया उत्तरोत्तर का नाश होने पर क्या और उत्तर उत्तर का नाश क्यों हो रहा है तो कहते हेतुनाशात हेतु का नाश होने से उत्तर उत्तर का नाश होने पर उत्तर-उत्तरा पाए का अर्थ हुआ फिर अब तद अनंतरा पायात इस पद की व्याख्या कर रहा है तद पाए में तस्य तत् शब्द से ग्राह्य है प्रवृतिरूप धर्माधर्म जो जन्म का हेतु है प्रवृत्ति वो तत्शब्द से ग्राह्य है उसे कह रहे हैं कि तस्य यानी प्रवृत्ति रूप हेतु तो हो अनंतरस्य कार्यस्य जन्मनो अपायात तो प्रवृत्ति के प्रवृत्ति रूप हेतु के अनंतर होने वाला वो कौन होगा कार्य कारण के अनंतर होता है कार्य वो कौन है तो जन्म उस जन्म का अपायने नाश तो जन्म का नाश होने से क्या होगा तो जन्म नो दुख ध्वंस रूपो अपवर्गो भवती इत्यर्थ तो जन्म का नाश होने से दुख ध्वंस रूप मोक्ष अपवर्ग शब्द का अर्थ है मोक्ष मोक्ष हो जाता है अब ये जो वाक्य आ रहा है भाष्य में दूसरा मिथ्या ज्ञापाय ब्रह्मात्म एक तो भवती। इस वाक्य की अवतरण टीका है इसे देखिए ननु पूर्व सूत्रे तत्वसाधिगम इति इति उक्ते सति इतर पदार्थ उसे निवृत्ति रूप कथम द्वारेण इति मिथ्याज्ञानी अनवृत्ति वक्त सूत्र तथाच तथा ज्ञानान् मुक्ति वदत सूत्र संमतचेत परमतानुज्ञा सत आह मिथ्येती तो ये कहते हैं एक शंका की जा रही है भाष्कार भगवान ने तत्वज्ञान ही मोक्ष का साधन है उपासना नहीं ये जो बताया वेदांत का सिद्धांत उसमें सम्मति के रूप में बताया जा रहा है न्याय शास्त्र का सूत्र और इस पर यह शंका की जा रही है कि यदि न्याय शास्त्र के अनुसार अपवर्ग का साधन तत्वज्ञान को मानेंगे तो न्याय शास्त्र का तत्वज्ञान है आठ जो द्रव्य वह भेदवादी है ना कुल नौ द्रव्य हैं पृथ्वी आदि उसमें से एक द्रव्य है आत्मा भी तो आठों द्रव्यों से अलग और गुणादि छह पदार्थों से अलग जो आत्मा है वो मैं हूं पृथ्वी आदि आठ द्रव्य तथा गुणादि सड़ पदार्थ भिन्न आत्मरूप द्रव्य मैं हूतर पदार्थों से भिन्न पृथ्वी आदि इतर पदार्थों से भिन्न आत्मा का ज्ञान न्याय शास्त्र में तत्व ज्ञान है और इस भिन्नात्मदर्शन को हाँ, यदि आत्मज्ञान मोक्ष का साधन मान हो गए और फिर इस शरीर में जो आत्मा है वो बाकी शरीरस्थ आत्माओं से भिन्न है और उन पृथ्वी आदि आठों द्रव्य और अहम से अतिरिक्त स्वयं की स्वयं के शरीरस्थ आत्मा से अतिरिक्त जो आत्माएं हैं उनसे भी भिन्न जो आत्मा उसका ज्ञान मात्र जिसको होता है उसका ये लोग कहेंगे वो वही तत्व ज्ञान है उस, उसको, उस, उसके एक विश्ति दुखों का ध्वंस रूप मोक्ष होता है तो यदि आपको ये गौतम ऋषि का सूत्र सम्मत है तब तो एक प्रकार से आप भिन्नात्म दर्शन मोक्ष का साधन है इसको स्वीकार कर रहे हो इसमें आप अपनी सम्मति जता रहे हो तो भेदवादी आप हो जाओगे ये एक प्रकार से आशंका की जा रही है इस आशंका का समाधान करने के लिए भाष्कर भगवान ने ये लिखा मिथ्या ज्ञापाय ब्रह्मात्म एक ज्ञावती हाँ इतने अंश में तत्व ज्ञान से मोक्ष होता है इतने अंश में मात्र हमारी संमति है हा हा हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। तत्व ज्ञान से मोक्ष होता है इतने अंश में मात्र हमारी सम्मति है बाकी वो तत्व ज्ञान का स्वरूप क्या है वो अलग मानते हैं और हमारा जो तत्व ज्ञान है वो है ब्रह्मात्म एकत्व और उस ब्रह्मात्म एकत्व रूप तत्व ज्ञान से मोक्ष होगा मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होगी ये बताया जा रहा है इतने अंश में मात्र उनकी सम्मति लेनी है कि अनुष्ठे साधन साध्य मोक्ष को वे नहीं मानते तो हाँ, उसको नहीं स्वीकार करते तो तो हा तो ये जो दोष बताया जा रहा था उसको ये पंक्ति को लगाइए भाष्य में टीका में नु पूर्व सूत्रे तत्व ज्ञान निश्रेय साधिगम इति सती तो पूर्व सूत्र से लेना ये जो न्याय दर्शन का सूत्र भाष्य में लिखा है न एक एक दो तो एक, एक, एक है ये तत्व ज्ञान निश्रेय यानी प्रथम सूत्र है न्याय दर्शन का ये दूसरा सूत्र है दुख जन्म प्रवृति दोष मिथ्या ज्ञान नाम उत्तर उत्तरा पाए ये द्वितीय नंबर क्यों हाँ कहा प्रथम अध्याय प्रथम पाद द्वितीय सूत्र जैसे ब्रह्म सूत्र में है जन्मादेश और पहला सूत्र है इससे पूर्व में लेना है तो जन्मादेश के पूर्व में है पहला सूत्र अथा तो धर्म जी, ब्रह्म जिज्ञासा ऐसे इनका पूर्व सूत्र हो जाएगा इस सूत्र से पूर्व सूत्र वो प्रथम सूत्र तत्व ज्ञान निश्रेषाधिगम यह न्याय दर्शन का प्रथम सूत्र है और इस सूत्र से सूत्र में क्या बताया गया है कि निश्रेष यानी मोक्ष अधिगम शब्द का अर्थ है प्राप्ति तो निश्रेय साधिगम शब्द का अर्थ निकलेगा मोक्ष की प्राप्ति वो किससे होती है तत्व ज्ञान से होती है तो न्याय दर्शन का प्रथम सूत्र बता रहा है तत्व ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है तत्व ज्ञान मोक्ष का साधन है तो ऐसा इस सूत्र से कहे जाने पर इतर पदार्थ भिन्न आत्मतत्व तत्व ज्ञान कथम मोक्ष साधयती ये आकांक्षा होगी पदार्थ भिन्न, आत्म आ, इत, भिन्न ये आत्मा का विशेषण है इतर पदार्थ भिन्न इतर पदार्थ से लेना पृथ्वी आदि आठो द्रव्य और स्व भिन्न बाकी आत्माएं भी वो हाँ, तो हाँ वो सोलह पदार्थ हैं वो सोलह पदार्थ हैं उनके और इन सोलह पदार्थों का अंतर्भाव इनके सात पदार्थों में होता है ऐसा ये मानते हैं प्रमाण प्रमेय आदि वो सोलह पदार्थ हैं है हम्मी उनका सूत्र है सोलह पदार्थों को बताने वाला तो ये जो इतर पदार्थ हैं, उन इतर पदार्थों से भिन्न जो आत्मा और उस आत्म आत्मा के स्वरूप का ज्ञान इतर पदार्थ भिन्न आत्म स्वरूप ज्ञान मोक्ष का मोक्ष का संपादक कैसे होगा मोक्षम कथम साधयेति, मोक्ष का संपादक कैसे होगा प्रापक कैसे होगा ये आकांक्षा हुई इति आकांक्षाया सत्याम मिथ्याज्ञान निवृत्ति इति वक्तुम तो कहते हैं इतर पदार्थ भिन्न आत्मज्ञान मोक्ष का संपादक बनेगा मिथ्या ज्ञान निवृत्ति द्वारा यह बताने के लिए इदम सूत्रम प्रवृतम इदम सूत्रम से लेना ये जो भाष्य में लिखा हुआ सूत्र है दुख जन्म प्रवृति दोष मिथ्या ज्ञान नाम इत्यादि सूत्र ये है इदम सूत्र और इसकी प्रवृत्ति ये बताने के लिए है कि पूर्व सूत्र ने जो बताया इतर पदार्थ भिन्न आत्मतत्व ज्ञान से मोक्ष होता है तो इतर पदार्थ भिन्न आत्म ज्ञान मोक्ष कैसे प्राप्त कराएगा इस आकांक्षा शा को शांत करने के लिए गौतम जी ने ये सूत्र लिखा कि मिथ्याज्ञान द्वारा इतर पदार्थ इतर पदार्थ भिन्न आत्म तत्व ज्ञान मोक्ष का संपादक बन जाता है मिथ्याज्ञान निवृत्ति द्वारा ये बताने के लिए इस सूत्र की प्रवृत्ति हुई इसलिए सूत्र लिखा गया है तो ऐसा होने पर यह शंका हो जाती है कि तथा च मिथ्या आत्मज्ञान मुक्तिम वूत्र तथा हाथ मैंने क्या मिथ्या कहा क्या अच्छा तथाच चिन्नात्म ज्ञान मुक्तिम वदत सूत्रम चेत तो तथाच तो ये जो भिन्नात्मक ज्ञान मिथ्या ज्ञान निवृत्ति द्वारा मोक्ष का संपादक है इस अर्थ का ज्ञापक जो सूत्र है उस सूत्र को उस, वो सूत्र यदि आपको सम्मत है स्वीकार्य है तब तो कहते हैं ये दोष आएगा कि परमत अनुज्ञा तो परमत है तार्किकों का मत भिन्नात्म दर्शन से मोक्ष होता है करके ये अनुज्ञास्यात यानी अनुमोदन आप कर रहे हो इसे स्वीकार कर रहे हो भिन्नात्म ज्ञान को मोक्ष के साधन के रूप में ये आप में दोष आने की आपत्ति आएगी इत्यत आह इस प्रकार ये शंका होने पर इित्त्यत का अर्थ है आह इस शंका की निवृत्ति के लिए भगवान भाष्यकार ने कहा कि हम आंख बंद करके आचार्य गौतम जी के संपूर्ण सिद्धांत को अपने सम्मत नहीं मानते शास्त्र सम्मत वेदांत सम्मत नहीं मानते ये दिखाया जा रहा है तत्व ज्ञान मोक्ष का साधन है इतने में ठीक है लेकिन उस तत्वज्ञान का स्वरूप क्या है इसमें गौतम ऋषि ऋषि का और हमारा बहुत मतभेद है अनुमोदन नहीं है इसे दिखाने के लिए लिखते हैं कि मिथ्या ज्ञानापाय ब्रह्मात्म एक विज्ञान तो भवती तो मिथ्या ज्ञान का अपृत्ति तत्व ज्ञान से होगी और जिस तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान का नाश होता है वह तत्वज्ञान है ब्रह्मात्म एक अनुभव विज्ञान है अनुभव अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार ये मिथ्या ज्ञान का निवर्तक है नाशक है इतर पदार्थ भिन्न आत्मज्ञान मात्र नहीं थोड़ा इस वाक्य का भाव बताते हैं टीकाकार इसे देखिए तत्वज्ञान मुक्ति इति अंश सम्मति उक्ता तत्व ज्ञान से मोक्ष होता है न कि अनुष्ठे साधन से इतने अंश में मात्र आ, आ, आचार्य गौतम जी की सम्मति भगवान भाष्यकार के द्वारा बताई गई है भाष्य में भेद भेद ज्ञान तो मुक्ति का साधन नहीं है ऐसा अन्वय करना भेद ज्ञानंतु न मुक्ति हेतु इति इतिभाव जो दूसरी पंक्ति में आ रहा है ना, अंतिम में जहां पूर्ण विराम लगा है तु न मुक्ति हेतु इतिभाव ऐसा अन्वय करना तो भेद ज्ञान वेदांत सिद्धांत के अनुसार मुक्ति का साधन नहीं है और आचार्य गौतम जी का सिद्धांत है इतर पदार्थ भिन्न आत्म तत्व ज्ञान मोक्ष का साधन है यह वेदांत सम्मत नहीं है तो भेद ज्ञान को मुक्ति का साधन क्यों नहीं मानते हो कहते भेद ज्ञान भी तो भ्रम है भ्रांति कोटि में आता है वह मिथ्या ज्ञान का निवर्तक नहीं होगा वो स्वयं ही मिथ्या ज्ञान है देहात्म बुद्धि को देहात्म बुद्धि रूपी भ्रांति विशेष को भले ही निवृत्त कर ले। लेकिन वह वास्तविक आत्मस्वरूप विषयक अज्ञान निमित्त जो भ्रांति है द्वैत वहां भी द्वैत ज्ञान बनाई हुआ है द्वैत प्रतीति ही भ्रांति है अनेक आत्मा है ये भ्रांति और आत्मा के तरह सत्तावान पृथ्वी आदि अनेक पदार्थ हैं परमाणु आदि हैं ये सब जो है भ्रांति है इसलिए ये भेद ज्ञान एक प्रकार से स्वयं ही मिथ्या ज्ञान होने से वह मिथ्या ज्ञान का निवर्तक नहीं होगा ये दिखाया जा रहा भे, भेदक ज्यान, ज्यान है भेद ज्ञान मिथ्या ज्ञान है इसे समझाने के लिए श्रुतिया बता रहे हैं कि यत्र ही द्वैतम इव भवती इति श्रुतिया भ्रांतित्वात यानी भेद ज्ञान से भ्रांतित्वात ऐसे लगाना कि जो भेद ज्ञान है वह भ्रांति रूप है उसमें भ्रांतित्व है किस प्रमाण के आधार पर आप कह रहे हैं कि भेद ज्ञान भ्रांति है तो कहते श्रुति भगवती कह रही है तु यत्र यही द्वैतम इव भवती यह श्रुति कहती है कि जिस अविद्या अवस्था में परमार्थत द्वैत न होता हुआ भी द्वैत के तरह दिखता है द्वैत सा होता है तो वहां फिर तरह हे हाँ, सब आता है यानी त्रिपुटी होती है क्या मतलब अविद्यक है अविद्यामितक है वास्तविक नहीं है ये दिखाने के लिए ही ई वो शब्द का प्रयोग किया है तो इस श्रुति के आधार पर भेद ज्ञान में भ्रांतित्व का निश्चय होता है मिथ्या ज्ञानत्व का निश्चय होता है भ्रांतित्वात् और यदि भेद ज्ञान मोक्ष साधन के रूप में श्रुति को अपेक्षित होता तो भेद ज्ञान की निंदा न करती श्रुति लेकिन कठोपनिषद में भेद ज्ञान को अनर्थ संपादक बताया है मृत्यु को छोड़कर के बड़ा अनर्थ तो दूसरा कोई हो नहीं सकता और भेद भेददर्शी को तो कठोपनिषद बता रही है कि एक बार नहीं दो बार नहीं कई बार जन्म मरण रूपी अनर्थ की प्राप्ति होती है वो श्रुति बताई जा रही है कि मृत्यो से मृत्युमापनोती ये नानी व पश्य तो अद्वैत आत्मस्वरूप में भेद न होता हुआ भी भेद दर्शन करता है जो वह मृत्यो मृत्युम आपनोति अर्थ है मृत्यु के बाद जन्म जन्म के बाद मृत्यु मृत्यु के बाद फिर जन्म ऐसा पुनरपी जननम पुनरअपि मरणम इस अनर्थ को प्राप्त होता है तो पुनर्जन्म ही उसका हो रहा है इसलिए जन्म का अपाय नहीं होगा तो जन्म अपाय न होने से दुखापाय भी नहीं होगा इसलिए भेद ज्ञान मोक्ष का साधन नहीं होगा भेद ज्ञान मोक्ष का साधन होता तो पुनर्जन्म न होता भी लेकिन श्रुति कह रही है कि भेद भेददर्शिका पुनर्जन्म होता है मृत्यो से मृत्यु इति यहा यह नानीव एने श्रुतिया ज्ञानस्य यत्र ये द्वैतम ये इस श्रुति से भेद ज्ञान भ्रांति है यह निश्चित हुआ और मृत्यु से मृत्यु आपनोती इस श्रुति से भेद ज्ञान मोक्ष का हेतु नहीं अपितु अनर्थ का हेतु है यह निश्चित हुआ इसलिए कहते हैं अनर्थ हेतु न मुक्ति हेतु भेद ज्ञानम न मुक्ति हेतु ये अभिप्राय है मिथ्या ज्ञाप ब्रकत्व विज्ञान इस वाक्य का भावार्थ ये है निक विज्ञान इत्यादि पर चर्चा हम लोग करेंगे 8 तारीख को कल से स्वाध्याय तो होगा श्रद्धेय ब्रह्मचारी जी महाराज कराएंगे